पाठ पैतीस यशु का पुनर् सत्य यीशु दोबारा आ रहे हैं बाईव वैसे ही मसीही बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाढ़ जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा इब्रानियों नौ अट्ठाईस परिचय क्या आप कभी इस प्रकार से आश्रय में पड़े हैं जब कोई घर में है या फिर अचानक ही आपके गांव में आ जाता है क्या आपको पता था कि वो आ रहा है आज के पाठ में हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले ही अपने चेलों को बताया था वो लौटकर वापस आएगा मत्ती चौबीस एक से तीन जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास लाए उसने उनसे कहा क्या तुम यह सब नहीं देखते कि मैं तुमसे सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा एक दिन जब यशु यूसलेम में था अपने चेलों के साथ उन्होंने उसको सुंदर मंदिर की ओर आकर्षित किया यीशु ने उनको बताया कि समय आएगा जब मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। एक दिन जब यीशु जैतून के पार पर बैठा था जो यूरूसलेम की घाटी के पीछे है उसके चेरो ने उससे पूछा हमें बताओ यह कब होगा तब तेरा दोबारा आगमन और दुनिया के अंत का क्या चिन्ह है मत्ती चौबीस चार से चौदह यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो कोई तुम्हे भरमाने न पाये क्यूँकी बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की बात चर्चा सुनोगे देखो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूल होंगे ये सब बातें पीड़ाओं का आरम्भ होंगी तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हे पकड़वाएंगे और तुम्हे मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे ऐसी बैर रखेंगे तब बहुत ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बनवाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा की कि सब जातियों आरोप गवाही हो तब अंत आ जाएगा यीशु ने उनसे कहा जागते रहो ताकि कोई तुमको न चले उसने कहा कि बहुत से उठ खड़े होंगे यह कहते हुए मैं मसीहा हूं, हाँ। वायदे के अनुसार मुक्ति दाता, और बहुतों को भटकाएंगे, दुनिया का सुसमाचार बताया जाएगा, तब अंत आ जाएगा मती 24, 25 से 27 और 26 उसका चौसठ देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है इसीलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर निकल जाना देखो वह कोठरियों में है तो प्रतीति न करना क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा यीशु ने उस ऐसी कहा तुमने आप ही कह दिया वर मई तुम यह भी कहता हूँ की अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाइनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे यीशु ने कहा उसका पुनरागमन आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ होगा लोग उसको आकाश में बादलों पर बड़ी महिमा और सामर्थ के साथ आते देखेंगे स्वर्गदूत उसके पुनरागमन का स्वागत तुरही फूक कर करेंगे मत चौबीस छत्तीस ऐसी बयालीस उसी दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी भी होते थे और जब तक जल प्रलय कर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा उस समय दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जायेगा यशु ने कहा उसका आगमन नु के दिनों के समान जब लोग खाना पीना तथा शादी करना बाढ़ के दिन तक के समान होगा उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला था यीशु ने अपने चेलों को जागते रहने का कहा है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि किस समय और किस घड़ी को लौटकर आएगा मत्ती चौबीस पैंतालीस इक्यावन तो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया की कि किस समय आरोप भोजन दे धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ो के साथ खाए पिए तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाढ़ न जोता हो और ऐसी गड़ी की वह न जानता हो और उसे भारी तार देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा प्रकाशित वाक्य सोलह पंद्रह देख मैं चोर की नहीं आता हूँ धन्य वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न रहे और लोग उसका नंगापन न देखें यशु ने एक दृष्टान्त बताया की दास के बारे में जिसे माली के घर में दूसरे दासों पर अधिकारी ठहराया गया था उस दास का कार्य दूसरे दासों को समय पर खाना तथा उनकी मजदूरी देना था यीशु ने कहा कि यदि दास अच्छा है तो वह अपना कार्य ईमानदारी से करेगा और दूसरी तरफ अगर वो दास बुरा है तो वो दूसरे दासों की पढाई करना शुरू कर देता है तथा दूसरे बुरे लोगों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है और तब जब उसका मालिक अचानक लौट आ जाता है तो वो दास सजा पाएगा तथा अति भयानक और पीड़ा वाले स्थान पर डाल दिया जाएगा यीशु ने अपने चेलों को तैयार रहने के लिए कहा क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो कब लौट कर आएगा पहला त्रिस् लूकियों चार सोलह से सत्रह क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग ऐसी उतरेगा उस समय ललकार वो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे यीशु स्वर्ग से आएगा यीशु में मुर्दे जी उठेंगे तथा हम जो जीवित हैं आकाश में उठा लिए जाएंगे, यीशु हमारी प्रभु से हवा में मिलने के लिए और हम सदा के लिए उसके साथ रहेंगे विस्तारण यीशु ने अपने चेलों से एक दिन वापस आने का वायदा किया उसने उन्हें चुनौती दी कि वो उसके आगमन का समय और घड़ी नहीं जानते इसलिए हमें एक विश्वासपूर्ण और बुद्धिमान दास के समान कार्य करना चाहिए जो सदैव अपने मालिक की बाढ़ जोते रहते हैं यीशु सामर्थ और महिमा के साथ उन लोगों को लेने के लिए आएगा जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसकी अनंतता के साथ इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी